देवी भागवत श्री जगदिंबिका यम बारवा स्कंध नारद जी ने कहा प्रभु आपने सदाचार की विधि का वर्णन कर दिया आपके मुखार बिंद से निकली हुई भगवती की अमृतमयी कथा सुनने का मुझे सुअवसर भी मिल चुका आपने चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं वे बड़े दुसाध मालूम होते हैं अतः अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके आपने सदाचार के विषय में गायत्री के जो विधि बतलाई है उसमें मुख्यतम वस्तु क्या है और क्या करने से अधिक पुण्य मिलने की संभावना है इसके अतिरिक्त आपने गायत्री के जो 24 वर्ण बतलाए हैं उनके कौन कौन से ऋषि हैं उनके छंदों के क्या क्या नाम है और उनके देवता कौन कौन है प्रभु यह सब भी बतलाने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं मुने अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता है मुने तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ देना और गायत्री का जप करना आवश्यक है प्रतिदिन तीन हजार जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर देते हैं न्यास करे अथवा न करे किंतु गायत्री का जप तो अवश्य करे निस्तकपटवृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए ब्रह्मण अब इस गायत्री के वर्ण ऋषि छंद तथा वेद देवता आदि जितने तत्व हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ सुनो वामदेव अत्रि वशिष्ठ शुक्र कर्ण पराशर महान तेजस्वी विश्वामित्र कपिल महाभाग सोनक याज्ञवल्क भरद्वाज तपोनिधि जमदग्नि गौतम मुद्गल वेदव्यास व्यास लोमस अगस्त कौशिक वत्स्य पुलस्य मांडुक परम तपस्वी दुर्वासा नारद और कश्यप वर्णों के क्रम से ये चौबीस ऋषि कहे गए हैं गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहृति पंक्ति त्रिष्टु जगति अतिजगति सक्वरी अतिशक्वरी धृति अतिधृति विराट पंक्ति कृति आकृति विकृति संस्कृति भू भुव, स्वर और ज्योतिषमति ये गायत्री के चौबीस छंद कहे गए हैं प्राग्ञ अब गायत्री के चौबीस अक्षरों के देवताओं का परिचय सुनो प्रथम वर्ण के अग्नि द्वितीय के प्रजापति तृतीय के चंद्रमा चतुर्थ के ईशान पंचम और षष्ठ के सूर्य सप्तम के बृहस्पति अष्टम के मित्रा वरुण नवम के भग दशम के ईश्वर एकादश के गणेश द्वादश के त्वस्टा त्रयोदश के पूषा चतुर्दश के इंद्राग्नि पंचदश के वायु सोडस के वामदेव सप्तदश के मैत्रावरि अष्टादश के विद्वेदेव एकोनविंश के मातृक विंश के विष्णु एकविंश के वसुगण द्वांश के रुद्र त्रयविंश के कुबेर और चतुर्विंश वर्ण के देवता अश्विनी कुमार हैं इस प्रकार इन 24 वर्णों के 24 देवताओं का वर्णन किया गया भगवान नारायण कहते हैं महामुनि की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उन्हें सुनो वामदेवी प्रिया सत्या विश्वा भद्रविलासिनि प्रभावती जया शांता कांता दुर्गा सरस्वती विद्रुमा विशालेसा व्यापनी विमला तमोपहारिणी सूक्ष्म विश्वयोनी दया वशा पद्मालया पराशोमा भद्रा और त्रिपदा चौबीस वर्णों की ये चौबीस शक्तियाँ कही गई हैं उन्हें इसके बाद वर्णों के यथार्थ रूप का परिचय बतलाता हूँ चंपा अतसी के पुष्प गंगा स्फटिक कमल के पुष्प तरुण सूर्य चंद्र शंख चंद्रमा कुंद के समान रक्तदल कमल की पंखुड़ी पद्मराग इंद्रनील मणि मोती कुमकुम काजल रक्तचंदन वैदूर्य मधु हल्दी कु के फूल एवं दुग्ध के सदे सूर्य कांतमी की, सुग्गे की पूज, कमल केतकी मल्लिका और कनेर के पुष्प के समान क्रमशः इन वर्णों के चौबीस रूप कहे गए हैं मुने ये जो वर्णों के रूप कहे गए हैं इनमें महान पापों का संघार करने की शक्ति है अब इन वर्णों के तत्व बतलाते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तथा गंध रस रूप शब्द और स्पर्श उपस्थ पायु पाद हस्त और वागिंद्री, तथा नाशिका, चक्षु त्वचा और और श्रोत्र एवं प्राण अपान व्यान समान वर्णों के ये क्रमशः तत्व कहे जाते हैं। अब इनके बाद क्रमशः वर्णों की मुद्रा बतलाता हूँ सुमुख वितत विस्तृत द्विमुख त्रिमुख चतुर्मुख पंचमुख ु अधोमुख व्यापकांजलि शकट यम पास ग्रथित तमुखोन्मुख प्रलम्ब मुस्टिक मस्य कुर्म वराह सिंह सिंघाक्रांत महाक्रांत मुद्गर और पल्लव त्रिपदा गायत्री के चौबीस वर्णों की ये चौबीस मुद्राएं हैं तथा त्रिशूल योनि सुरभि अक्षमाला लिंग और अम्बुज ये महामुद्राएं महामुद्राएँ रूपा गायत्री के चौथे चरण की है वहां उन्हें गायत्री के वर्णों की ये मुद्राएं तुम्हें बतला दी